आप फा मित्रों मेरा नाम शहजाद आलम 27 नवंबर 2021 के दिन अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे विश्व न्याय मंदिर ने अपने संदेश में हमें याद दिलाया है कि हम इस वर्ष अब्दुल बहा के जीवन और संविदा की शक्ति पर गहन रूप से चिंतन करें पिछले कुछ महीनों से हम सभी लोग अब्दुल बहा की कहानियों को पढ़ रहे हैं और दूसरों से सुन रहे हैं हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं हम उनके लेखों को पढ़ रहे हैं और दूसरों के साथ मिलकर उन पर चिंतन कर रहे हैं मैं खुद भी अब्दुल बहा के अधिक निकट होने का प्रयास कर रहा हूं उनके कहानियों के माध्यम से उनके लेखों के माध्यम से बहावला और शोगी अफेंती के शब्दों के माध्यम से उन लोगों के विवरणों के माध्यम से जिन्हें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था आने वाले कुछ महीनों में मैं आप लोगों के साथ अब्दुल बहा के बारे में जो कुछ भी सीख रहा हूं और चिंतन कर रहा हूं उनमें से कुछ रत्नों को साझा करने का प्रयास करूंगा तो आइए यह सफर प्रारंभ करते हैं हमें पता है कि अब्दुल बहा का वास्तविक नाम अब्बास था क्या आपको पता है उनका नाम अब्बास कैसे पड़ा उनके दादाजी का नाम मिर्जा अब्बास नूरी था जिन्हें आप शायद मिर्जा बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं उस समय ईरान में रिवाज था कि सबसे बड़े बेटे को मास्टर के नाम से भी संबोधित करते हैं बहावला ने अब्दुल बहा को और भी कई नाम और उपाधियां दिए हैं आज क्यों ना हम उन नामों और उपाधियों को जाने और आने वाले दिनों में हम उनमें से प्रत्येक के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे चाहे किताबें अगद में हो या किताबे अहद में या सूर्य घुस्न में बहाउला की कलम अब्दुल बहा को एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिसकी वर्तमान पीढ़ी कभी भी पर्याप्त रूप से सराहना नहीं कर सकती धर्म संरक्षक हमें बताते हैं कि अब्दुल बहा को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बहावला की अद्वितीय और सर्व्यापी संविदा के केंद्र और धुरी के रूप में माना जाना चाहिए वे बहावला के सबसे उत्कृष्ट कृति हैं, उनके प्रकाश का बेदाग दर्पण है उनकी शिक्षाओं का आदर्श उदाहरण है उनके शब्दों का अचूक व्याख्याकार है हर बहाई आदर्श का मूर्त रूप है हर बहाई सदगुण का अवतरण है प्राचीन जड़ से निकली सर्वमहान महान शाखा है अब्दुल बहा ईश्वर के नियमों की टहनी है वे वह व्यक्तित्व है जिसके चारों ओर सभी नाम परिक्रमा करते हैं मानव जाति की एकता के मुख्य प्रेरक हैं अब्दुल बहा सर्वमहान शांति के प्रतीक हैं, इस सबसे पवित्र धर्म युग के केंद्रीय खगोलिया पिंड के चंद्रमा हैं अब्दुल बहा इन उपाधियों से भी परे वे ईश्वर के रहस्य है एक ऐसी उपाधि जो स्वयं बहावला ने उन्हें देने के लिए चुना था और जो हालांकि किसी भी तरह से हमें उन्हें अवतार का स्थान देना उचित नहीं ठहराता यह इंगित करता है कि कैसे अब्दुल बहा के व्यक्तित्व में मानवीय प्रकृति और अलौकिक ज्ञान एवं पूर्णता की परस्पर विरोधी विशेषताओं को मिश्रित और पूरी तरह से सुसंगित बनाया गया है बहावला अब्दुल बहा के बारे में कहते हैं मैंने तुम्हें संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आश्रय बनाया है जो भी स्वर्ग में और पृथ्वी पर है उन सभी लोगों के लिए एक कवच बनाया है जो कोई भी अतुलनीय ईश्वर में विश्वास करता है उनके लिए एक दुर्ग बनाया है अब्दुल बहा के लिए बहावला की यह प्रार्थना है कि वह तुम्हें उससे प्रेरित करे जो सारी सृष्टि के लिए संपदा का स्रोत हो सभी लोगों के लिए व्यता का महासागर हो और सभी जनों के लिए दया का अरुणोदय हो बहावला ने अब्दुल्ब के बारे में यह भी कहा था कि वे वह हैं जिसकी जिह्वा से ईश्वर अपनी शक्ति के चिन्हों को प्रवाहित करेगा और जिसे परमेश्वर ने अपने धर्म के लिए विशेष रूप से चुना है लेकिन यह सभी पदवी और उपाधियां अपनी सबसे सच्ची अपनी सर्वोच्च और निष्पक्ष अभिव्यक्ति उस मनोहर नाम में पाता है जो है अब्दुल बहा। अब्दुल बहा। बहा के शब्दों व्याख्या करता है और वे अपने नाम और उपाधियों की यह व्याख्या करते हैं मेरा स्थान दास्ता का स्थान है ऐसी दास्ता जो पूर्ण शुद्ध और वास्तविक दृढ़ता से स्थापित चीर स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है आशीर्वादित सौंदर्य प्रभुता के सिंहासन पर स्थापित है और हम सभी दास्ता की श्रेणी में नौ हैं। हम सभी के लिए अब्दुल बहा के साथ पवित्र दहलीज की दास्ता में शामिल होने के अलावा और कुछ भी महान नहीं है मेरा नाम अब्दुल बहा है मेरी योग्यता अब्दुल बहा है मेरी वास्तविकता अब्दुल बहा है मेरी प्रशंसा अब्दुल बहा है आशीर्वादित पूर्णता की दासता मेरा भव्य और देवती मान मुकुट है और समस्त मानव जाति की सेवा मेरा चीर धर्म है अब्दुल बहा के सिवा कोई नाम कोई उपाधि कोई संबोधन कोई प्रशंसा न मैंने कभी स्वीकार की है और ना कभी करूंगा और ना कभी करूंगा और ना कभी करूंगा यही मेरी कामना है यही मेरी चीर अभिलाषा है यही मेरा अनंत जीवन है यही मेरी अनंत प्रशंसा है मेरा नाम अब्दुल बहा है मेरी योग्यता अब्दुल बहा है मेरी वास्तविकता अब्दुल अब्दुलबा है